संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंख, ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अर्चना सिंह जया की कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है नन्ही अभिलाषा शैशव की नन्ही अभिलाषा लेती सुंदर पंख पसाद चाह की न सीमा है फिर भी न लिया कोई ऋण उधार डगमग पग और नन्हे कर से छूने चले हैं नभ विशाल मन की पीड़ा लुप्त होती जब किलकारी से आंगन होता निहाल बचपन की सच्ची राह हुई विलीन युवावस्था राह दिखाती पेट की तृष्णा नम पड़ती तो मन की अभिलाषा पंख पसारती तन मन विचलित हो जाता इच्छाएं न थमने को आती ऋण के बोझ तले तब कर भी मन की क्षुधा न तृप्त हो पाती बाध्य हुए हम गलत दिशा को फिर अच्छी सोच कहाँ समझ आती बचपन की नन्ही भूख तह कर न जाने कब विकराल अभिलाषा बन जाती दूसरी कविता का शीर्षक है वर्षा वर्षा तू कितनी भोली है नहीं जानती कब आना है और तुझे कब जाना है बादल तेरे संग मंडराता हवा तुम्हें बहा ले जाती जहाँ चाहता रुख है जाता और तुम्हें है फिर बरसाता धरती से तू दूर हो गई, मानव से क्यों रूठ गई, अद्भुत तेरा रूप सुहाना बारिश में भीग भीग कर गाना कहाँ गया वह तेरा रिश्ता बच्चों के संग धूम मचाना रौद्र रूप तुम दिखलाकर दुनिया को अचंभित कर देती कभी रुला देती मानव को बूंद बूंद को भी तरसा है भू पर गिर जीवन देती तू सभी प्राणी का चित्र हर लेती फिक्र और की तू करती वर्षा तू कितनी भोली है नहीं जानती कब आना है और तुझे कब जाना है तीसरी कविता का शीर्षक है मानवता की रक्षा समाज के दुशासनों से मानवता की रक्षा करनी है चलो मिलकर आवाज उठाएं, अब और नहीं पीड़ा सहनी है पूरब से उदय होने दे सूर्य को न बदल तू अब अपनी दिशा लगता प्रलय होने को है फिर जो पश्चिम का हमने रुक लिया नन्ही कलियों को क्यों मसलता कोमल पुष्पों ने क्या दोष किया जो तू इ है तो है फिर क्यों इंसानियत को कैसे दफना दिया शिक्षित कर जन जन में चेतना जो पढ़ जाए मानवता की उम्र आज के युवा कर तू रक्षा, रक्षा भविष्य देश का तुझ पर, पर निर्भर अभी आप सुन रहे थे अर्चना सिंह जया की कुछ कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमल